इसके बाद नाम के रसास्वादन में उसकी भाव समाधि लग जाती है मध्यमा में जब नाम जप करता है भाव समाधि लग जाती है उस भाव समाधि की स्थिति में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है और भगवान से जिस वाणी में वार्तालाप करता है और उसमें भगवान की स्तुति और नाम जप करता है उस वाणी का नाम है पश्यंती पश्यंती का अर्थ क्या पश्यंती का सीधा सीधा अर्थ है देखते हैं कहां पश्यंती समाधव पश्यंती भगवंतम पश्यंती भगवान को देखकर जो वाणी प्रकट होती है भगवान से जो वार्तालाप जिस वाणी में होता है ध्यान में प्रभु से वार्तालाप जिस वाणी में होता है उस वाणी को कहते हैं पश्यंती और पश्यंती के बाद जब यह अमृत की बिंदु अमृत के सिंधु में एकदम एकाकार हो जाती है संप्रज्ञात अवस्था को प्राप्त हो जाती है उसी स्थिति का नाम है परावाक और उसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद कबीर आदि संतों ने कहा रस गगन गुफा में अजर झरे। वो जो किया है वो सारा गायन इसी का है एक राजस्थान में एक संत हो गए हैं संत श्री दरिया जी राम स्नेही संप्रदाय के महान संत दुनिया जाति के थे रुई धुनने का कपास ढुनने का काम था बहुत गरीब थे रुई दुनते दुनते दुनते नाम जब किया अलग से कोई माला नहीं ली कपास राम राम राम राम राम राम राम राम बस ऐसा करते और कपास ढूंढते होते होते उनको कबीर साहब का दर्शन हो गया तमाम संतों का दर्शन होने लग गया और संत दरिया जी बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए दरिया जी की वाणी बड़ी प्यारी वाणी है बहुत अद्भुत वाणी एक जगह दरिया जिले पंडित राम मिले सोई की जय पंडित राम मिले सोई की जय पढ़ी पढ़ी दे पुराण बखानत सोई तत कह दीज पंडित राम मिले सोई की जय हे पंडितो अब तो वो बात कहो जिससे राम जी बहुत कह चुके हो बहुत कह चुके हो अब राम जी मिले वो बात बता जो धुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा जो धुनिया करम कमीना जाति मति नम कमीना जाति मती ही ना तुम तो हो सिरताज हमारा हमारा जोध जब मैं दुनिया जा चुका हूं पर हे राम जी मैं तुम्हारा हूं कर्म भी बहुत अच्छे नहीं है ज्ञान भी नहीं है जाति मति दोनों से हीन हूं पर तुम तो हो सिरताज हमारा मेरे पास कोई साधन नहीं है आपने जो साधन दिया है उसी को मैंने आपकी सेवा में लगा दिया काया या का मन मुचिया पाया का जन्म मन मुचिया सुख मन तात चढ़ाई सिखाए। मेरे, सिखाए मेरे सतगुरु कला सिखाए मेरे सतगुरु ने कला सिखाई काया का यंत्र शरीर को ही यंत्र बना लिया राम नाम के शब्द को ही शबद शब्द उस शब्द को इसके भीतर प्रकट किया मनरूपी मुट्ठी को कस दिया और सुषुम्ना का तार खींच दिया राम राम राम राम राम बस यही धुन लग गई काया का जंत्र सबद मन मुठिया सुख मन तांत चढ़ाई गगन मंडल में दुनिया बैठा कहां तो दुनिया जाती का गगन मंडल में परातक तक पहुंच गया असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया शास्त्रा तक पहुंच गया मेरे सतगुरु कला सिखाई अब क्या हुआ उन्हें सारे शरीर में नाम का रस भर गया एक रंग भरा हुआ हरी चोला हरी कहे कहा दिलाऊं? क्या चाहिए भाई तुम्हारे चोले में तो राम नाम का रस भरा है मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे साधन पर क्या चाहिए बोले मैं ना ही मेहनत का लोभी बक्सो मोज भक्ति निज पाऊ बक्सो छ महाराज आपकी परमानंद प्रदायनी भक्ति मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए तब ठाकुर जी बोले किर पा कर हरि बोले बानी के जनदरिया मेरे आतमी तर दरिया आतमी तर जनदरी पहले लिखे दरिया साहब को केवल राम नाम के जब से उन्होंने अपनी वाणी में इतना योग का वर्णन किया है बोले मैं वैखरी से परा तक पहुंच गया और मूलाधार से तक पहुंच गया और श्री राघो ने मुझे हृदय से लगा लिया बोले ये कैसे हो गया कहते केवल दो अक्षर की कृपा राव और मां इसलिए गोस्वामी जी ने विनय जी में स्पष्ट कर दिया भरोसो जाहि ही दूसरो सो करो मोह को तो राम को नाम काम तरु करी कल्याण फरोकर साखी जो राखी कहो कचुतो जरी जीह अपनो भलो राम नाम तुलसी समुझ करो भक्ति में भक्ति में प्राण है नाम यही मणि है यही प्राण है इसलिए महाराज कथा श्रवण का फल भी नाम में प्रीति है हमारे यहां वृंदावन के जो रसिक संत हैं वो यही बताते हैं कथा श्रवण का फल भी नाम में पी श्रवण के बाद कीर्तन और कीर्तित स्मरतव्य छता भयम तो श्रवण के बाद कीर्तन और स्मरण यही है मणि राम नाम मणि दीप मणिदीप धरुजीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सोजियार और इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी करे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चित्त को शुद्ध करने वाला नाम और चित्त को शुद्ध करने वाली कथा देखिए नाम और कथा में भेद नहीं है कथा किसकी है नाम की ही तो व्याख्या कथा है कृष्ण नाम की व्याख्या है श्रीमद भागवत महापुराण राम नाम की व्याख्या है श्री रामचरित मानस भक्त शब्द की व्याख्या है श्री भक्तमाल भक्त शब्द का अर्थ है भक्तमाल भक्त शब्द का क्या अर्थ है बोले भक्तमाल पढ़ो तो भक्त शब्द का अर्थ पता चल जाएगा भक्त किसे कहते हैं तो कथा क्या है नाम की ही तो कथा है इसीलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान राम चरित सत को मह लिय महेश जी जान सब बांट दिए और बांटते बांट ले भाई हमने बहुत मेहनत की है दो अक्षर बचे हैं ये तो हमको मिलने चाहिए बत्तीस अक्षर थे ना तो ददस तो सबको बांट दिए देवता दानव मानवों को बचे दो अक्षर और दो तो हमको भी मिलने चाहिए हां चलो आपने में बहुत मेहनत किया भी ले लो शंकर जी ने दो अक्षर ले लिया रा और मां और लेकर बस लग गए तुम पुण राम तुम राम दीन राीन रात जप नाम ही प्राण है और तो नाम जब से और कथा श्रवण से ही चित्त शुद्ध होता है शृण्वता स्वकथाम कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदय तस्थो यभद्राणी विधुनोति सुवृत्सताम यहां कर्ता पद जो है कृष्णा है और क्रियापद विधन होती है साधक को प्रयास नहीं करना पड़ता नाम जापक को चित्त शुद्धि का प्रयास नहीं करना पड़ता नाम महाराज जी चित्त शुद्ध कर देते हैं कथा सुनने वाले को चित्त शुद्धि का प्रयास नहीं करना पड़ता है कथा सुनकर चित्त शुद्ध हो जाता है तात्पर्य कुल मिलाकर ये हुआ भगवत कृपा से भागवतों का संग मिल जाए तो श्रवण करे और मान लो संग न मिले तो नाम महाराज का संग करे उस काल में नाम लग बस ये करता रहे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध चित्त की पहचान है उसमें लौकिक पारलौकिक भोगों को प्राप्ति की अभिलाषा का सर्वथा अभाव हो जाएगा कहा तक कहें मोक्ष सुख की प्राप्ति की अभिलाषा का भी अभाव हो जाएगा और उस समय जब अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाह निर्वाण भरत जी का भाव तब जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन हमारे ब्रजमंडल के महान सिद्ध संतु जो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज उनकी एक वाणी में उन्होंने कहा है उन्होंने कहा जब नाम निष्ठ साधक धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थन को तृण के समान त्याग दे है तब वह प्रेम पथ पे चलवे को अधिकारी हुए पंडित जी महाराज नाम मुख्य बस अब तो रानी भी जब तक दासी का साहचर्य है तब तक सुनती है और दासी जब घर चली जाती है तो नाम रखती है शेष समय नाम करती है और अब नाम जब करते करते करते करते ऐसी अवस्था आ गई नाम जब करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि अब तो बार बार कहती है कछुका उपाय की जय मोहन दिखा दीजे कछु क उपाय की जय मोहन दिखाए कभी तो जी जे बेतो आनी उ तो जिजे बेटो आनी अरे अब तो किसी भी उपाय से है खवाजू हमें दर्शन करा दो मनमोहन का दर्शन करा दो श्याम सुंदर का दर्शन करा दो न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैसी का न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैसी का जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहां लाकर अब मैं जाने में समर्थ नहीं हूं मैं तो थक चुकी हूं उन्हें पकड़ के यहां ले आ कछुक उपाय कीजिए मोहन दिखाई दीजे फूट फूट करके रानी रोती है खाना पीना छूट गया शरीर दुर्बल होने लग गया और बार बार कहती केरी री खबासजू पहले तो आग लगाई अब बुझाने का प्रयास न करके और और घी उढ़ेल और जगाना चाहती है दर्शन कब कराएगी दर्शन कराओ हृदय व्याकुल है प्राण व्याकुल है कैसे भी दर्शन कराओ क्यों क्या हो गया बोले बे तो उर अरे मेरे हृदय में आकर अड़ गए इसका मतलब है रान के कहने का भाव है उनको बाहर से नहीं लाना है वे हैं तो भीतर घुस गए कथा के रूप से कीर्तन के रूप से संत वाणी के रूप से संत चरित्रों के रूप से वे भीतर घुस गए हैं पर अब जब ये आंखें छटपटा रही है दर्शन के लिए तवे भीतर से निकलकर बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं लगता इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बेतो आनी उड़ अरे हैं टेढ़े हैं ना इसलिए अड़ गए मीरा जी कहती आली मेरे नैना वान पड़ी चित चढ़ी वह सावरी मूर्ति उर्विच आन अड़ी आली मेरे नैना वान पड़ी कब हूं देख इन नैनन सुंदर श्याम मनोहर मूरति अंग अंग सुख देनन वृंदावन बिहार दिन दिन प्रति गोप ब्रंद संग लेन हसी हसी हर सि पतौवन पावन बाटि बाटि पै फेनन कुंभन दास किते दिन बीते कुंभन दास किते दिन बीते सुख सैन अब तो गिरधर बिन और मनन तो दास कह रहे हैं और श्री चतुर्दास कुम्भन के पुत्र श्री स्वामी चतुर्भुदास जी गुस्साई श्री विठलनाथ जी महाराज के कृपा पात्र उनका तो पद ऐसा है कि श्रीनाथ जी को आकर हृदय से लगाना पड़ा बहुत तो सुंदर पद है गोवर्धन वास सावरे तुम बिन रहो न जा तुम बिन रहो न तुम बिन रहो न जा ंक चित मुश्किया के सुंदर बदन दिखाए लोचन तरफे नीन जो युग भर घरी बिहार सप्तक तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजाए सुरति सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाय गा, गाय बुलाई धूमरी ऊंची तेर सुना दर्शन को नेना तपे बचन सुनन को ओ कान मिले को हिरा तपे के जीवन प्राणी ब्रजराज लड़े ते ला ले तुम बिन रहो न यही दशा की हो गई दिन रात रोती रहती है दासी ने कहा अभी तुमको लगता है कि मेरा प्रेम पक गया पर अभी प्रेम पका नहीं अभी कच्चा प्रेम है अभी प्रेम कच्चा है अभी पका नहीं है दर्शन में इतनी हड़बड़ी नहीं रानी जितनी तड़फ के बाद दर्शन होगा दर्शन का आनंद भी उतना ही अधिक मिलेगा दर्शन तो होगा निश्चित तो होगा क्योंकि दर्शन की पूर्व भूमिका का निर्माण हो चुका है या आ गई इसका मतलब दर्शन के निकट पहुंच गया किंतु अभी इतनी जल्दी नहीं तब क्या करें बोले दर्शन दूर बहुत दूर है दर्शन महाराज दर्शन दूर राज छोटे छोड़े लोटे धूरे सारे संसार के वैभव को राज पद को त्याग करके धूल में लोटने लग जाते हैं और न नपावे छविपूर्व फिर भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं श्री कृष्ण को श्री राम को क्यों बोले इसलिए क्योंकि एक प्रेम बस करे एक प्रेम बस करें श्री कृष्ण को वश में करने वाला एकमात्र प्रेम है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ प्रेम करना यही जानते हैं प्रीत की रीत रंगीलोई जाने कह जाने वृषभानु नंदनी कह जाने यह कानर कारो प्रीत की रीति रंगीलोई जाने यही जानते हैं प्रीत की रीति और सब प्रेम करना नहीं जानते हैं रानी ने कहा कि दिनों रात तो तू हमको रुला रही है गिर की आग में झुलसा रही है जला रही है और मैं पूछती हूं वो आखिर है प्रेम कौन सी चीज जिसको तू कह रही है एक प्रेम बस करे हैं आहा अः तो बोले रानी अभी प्रेम नहीं मिला ये प्रेमा भास है अभी प्रेम नहीं प्रेम तो अब होगा थोड़ा धैर्य धारण करके प्रतीक्षा करो प्रेम होगा रानी बोली प्रेम जब होगा तब होगा यदि तुम कहती हो कि अभी प्रेम ठीक से हुआ नहीं तो ठीक है हो जाएगा तब होगा तब होगा लेकिन एक हमारी प्रार्थना है कि मुझे कुछ अवलंब चाहिए बहुत बढ़िया बात कही रानी ने कहा तू कह रही है कि प्रेम नहीं हुआ तो चलो हम मानते प्रेम नहीं हुआ प्रेम होता तो ठाकुर जी आ जाते प्रेम नहीं हुआ अभी प्रेम छोड़ने के लिए प्रेम पाने के लिए जो बलिदान हमें करना चाहिए था वो बलिदान अभी मैं नहीं कर पाई प्रेम नहीं हुआ ठीक है लेकिन प्रभु प्राप्ति और प्रभु के प्रेम की प्राप्ति इसके बीच का जो विलंब है उस विलंब को उस विरह वेदना को मैं सहन करने में समर्थ नहीं हो पा रही हूं तो उस विलंब को उस उस उस विरह वेदना को कम करने का कोई अवलंब चाहिए अवलंब दो बस मुझे अवलंब दो जिसके सहारे मैं अपने प्राणों को रोक सकूं क्योंकि ये प्राण उड़ना चाहते हैं अब पिंड से आहा देखो एक एक क्रम से दासिक्रम से रानी को इस पथ पर आगे बढ़ा रही है बोले हे रानी भगवत प्राप्ति के पथ पर प्रेमियों का विरही जनों का अवलंब कथा कीर्तन और ठाकुर सेवा बस यही अवलंब है और कोई अवलंब नहीं तब कथाम तप्त जीवनम तत ग्रह के ताप से संतप्त जो रसिक जन है उनको जीवन देने वाली प्राण को धारण करने की सामर्थ्य देने वाली कथा है तब कथाम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलम श्रवण मंगलम श्री मदातम भूग्रणंत भूरीदाजना कथा और नाम ये अवलंब देने वाला है कहा अवलंब तो मिल रहा है लेकिन और अवलंब चाहिए बोले तीसरा अवलंब है सेवा अर्चावतार के रूप में भगवान सुलभ हैं। बहुत अच्छी बात दासी ने कही है जो पहले के रूप में ही प्राप्ति होगी बाद में यह अर्चा प्रत्यक्ष प्रकट होकर लीला करेंगे इसलिए पहले तुम अर्चावतार की सेवा पधराओ अब तो रानी ने सुंदर अर्चावतार पधराया कैसे पधराया है बोले इंद्र नील मणि रूप प्रगट स्वरूप की इंद्रनील मणि के ठाकुर जी पधराए हैं और दो तरह की प्रतिष्ठा होती है एक तो वैदिक प्रतिष्ठा होती है ब्राह्मण विद्वान आते हैं और किसी शुभ मुहूर्त में मूर्ति का प्राकट्य करा के फिर शुभ मुहूर्त में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है किंतु यहां रानी ने जो प्रतिष्ठा की है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है मंत्र प्रतिष्ठा नहीं है रानी ने जो की है वो भाव प्रतिष्ठा है भाव प्रतिष्ठा और हम तो ये कहते हैं महाराज मंत्र प्रतिष्ठा हो गई पर आपकी भाव प्रतिष्ठा ठाकुर में नहीं हुई तो भी कोई विशेष अनुभूति आपको हो जाए ये नहीं कहा जा सकता और भले ही मंत्र प्रतिष्ठा न भई हो पर भाव प्रतिष्ठा हो जाए श्री प्रहलाद जी की भाव प्रतिष्ठा मूर्ति नहीं खंभे में हो गई इसमें हैं वास्व कहा है यद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरासव कहा है वले सर्वत्र सब जगह है तो कस्मात् स्तंभे दृश्यते दृश्य में क्यों नहीं दिखाई पड़ता बोले हमारी नजर में बैठ के देखो तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा भाव प्रतिष्ठा खंभे में हुई और भगवान नृसिह प्रकट हो गया बड़े नृसिह भगवान वैसे रत्नावती जी के चरित्र में नरसिंह भगवान तो पीछे आएंगे पर पहले ही कृपा कर दी पता नहीं कैसे बोलो सिंह भगवान की भाव प्रतिष्ठा एक बरसाने में संत रहते थे गोपाल जी का चित्र रखते थे और यशोदा भाव से उपासना करते थे आपको सुनकर आश्चर्य होगा वे भी यशोदा भाव भावित होते थे तो उनका स्वरूप भी यशोदा का हो जाता था और वे चित्र छवि लाला को दूध पिलाते थे अपने आंचल में ढक करके सामान्य जीवों की बुद्धि में आने वाली बात नहीं और अपने लाल को दूध पिला के पुष्ट करते सब भाव राज्य की बातें हैं सब भाव की बातें हैं और भगवान तो भावग्राही हैं मूर्खो वदती विष्णाय और धीरो बदती विष्णवे वो कहता रामायण नम की तरह विष्णाय नम भगवान कहते चलो कह तो रहा हमको यही स्वीकार है भाव तो मुझे प्रणाम करने का है और धीरो बदती विष्णे तो भावकग्राही जनार्दन भगवान भावक्राही हैं तो भाव प्रतिष्ठा की इंद्र लीलमणि के स्वरूप प्रगटाए और वे स्वरूप आज भी विराजमान है आमेर में दास दर्शन करके आया है बहुत सुंदर स्वरूप है रत्नावती जी के सभी ठाकुर ने छोटे हैं बहुत मधुर स्वरूप है त्रिभंग ललित है और महाराज विचित्र लीला है वहां मंदिर में राधा रानी तो ठाकुर जी के बगल में है ही है बाई तरफ राधा रानी है और दाही तरफ रत्नावती जी मजीरा लेकर खड़ी हैं। आप पुजारी परिचय कराते हैं कि ये रत्नावती जी हैं तब पता चलता है नहीं तो लगता है दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण है और क्यारे ठाकुर जी हैं इंद्रनील मणि के स्वरूप प्रकट किए और इंद्रनील मणि रूप प्रकट स्वरूप की अब यहां प्रगट स्वरूप की का अन्वय क्या करना है रानी ने भाव रानी के भीतर भाव प्रकट हुआ और जब रानी के भीतर भाव प्रकट हुआ तो भगवान ने स्वरूप प्रकट कियो भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया एक मूर्तिकार की हमें बात बहुत अच्छी लगी